यस्च कर्म संसिधिस्थिताजनकादय लोकसंग्रहमेवा सश्य कर्म कर्मणाव य पूत्रि विद्वांस संसिम गंत आस्थिता प्रवृत्ता जनकादयो जनक अश्वतिप्रभृत यदि प्राप्तसमशनासंग्रहा प्रार्थकर्म्क सहस्य कर्म संसि आस्थिता अथ अत्यदर्शना जनकादय तमण सशुद्धिसाधनभूते क्रमेण संसिधि आस्थिता व्याख्यय श्लोक अथ मन्यसे मनसे पूर्व अनकादि अजानद्भिव्य कर्म करता नवश्य अन कर्तव्य सम्यदर्शनवता प्रारब्धकर्मा लोकसंग्रहं एव अपि लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणम् लोकसङ्ग्रहः तमेव अपि प्रयोजनम् सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि